एक पंचाशम सुक्तम भावार्थ आदित्यो के नए संरक्षण से और उनके द्वारा प्रदत्त सुखदाई कल्याण से हम युक्त हों वे आदित्य देव हमारे इस यज्ञ और यज्ञ करने वाले को निष्पाप एवं दीनता रहित करें भावार्थ आदित्य अदिति आदि देव हमारे पास आकर आनंद युक्त हों ये विश्व के रक्षक देव हमारा हित करने वाले हैं भावार्थ मैंने आदित्य, मरुत, रिभु और इंद्र आदि सब देवों की स्तुति की है। वे देव हमारी रक्षा करें। दीप पंचाशम सुक्तम भावार्थ हम दरिद्र या दीन न हों। हमारा संरक्षण हो तथा धनवान और भाग्यवान हों। भावार्थ हमारा सुख बढ़े। बाल बच्चे प्रसन्न हों। दूसरे के द्वारा किया हुआ पाप हम पर न आ पड़े। हमसे ऐसे कार्य कभी न हों। जिससे हमारा विनाश हो ऐसे ही हम ऐसे पाप कार्य के भागी न बने जो दूसरों के द्वारा किया गया हो भावार्थ जल्दी से कार्य करने वाले अंगिरस सविता देव के रमणीय धन को प्राप्त करते हैं हमारा पालन करने वाले सब देव हम पर कृपा करें त्रिपंचाशम सूक्तम भावार्थ पूज्य तथा विशाल व्यू और पृथ्वी हमारे कष्टों को दूर करें सभी देव इस व्यापक ग्यु एवं पृथ्वी के पुत्र हैं भावार्थ पूज्य देव तथा पृथ्वी इस विश्व के पिता एवं माता हैं अतः इनकी पूजा करनी चाहिए भावार्थ हे देव लोक तथा पृथ्वी तुम्हारे पास अनेक प्रकार के धन हैं उन धनों को तुम हमें प्रदान करो चतुः पंचाशम सप्तम भावार्थ वास्तु कहते हैं घर को उसका पति अर्थात गृह स्वामी उस घर में रहने वालों को अपना समझे राष्ट्रपति राष्ट्र में रहने वालों को अपना समझे उस घर अथवा राष्ट्र में रहने वाले सभी निरोगी हों भावार्थ घर घर वालों का संरक्षण करने वाला हो धन का विस्तार हो घर के साथ गाय तथा घोड़े रहें घर में रहने वाले क्षीर अथवा निर्बल न हों सभी निरोग तथा हृष्ट पुष्ट हों घर वाले ईश्वर के मित्र हों ईश्वर भक्त हूं भावारथ घर सुखदायक रमणीय प्रगति साधक तथा जहां बहुत से लोग मिलकर बैठ सकें ऐसा हो घर छोटा न हो अपितु जहां सभी मिलकर बैठ सकें ऐसा बड़ा घर हो हम अप्राप्त को प्राप्त करके उसका संरक्षण करने में निपुण हो पंचपंचाशम सूक्तम भावारथ घर का स्वामी घर के अंदर के और बाहर के रोग बीज दूर करे तथा अपने घर में आराम से रहे उसका स्वभाव सुखदाई मित्र की भांति हो घर का स्वामी लोगों से विविध रूप धारण करके व्यवहार करे भावारथ घरों की सुरक्षा के लिए अच्छी अच्छी जात के कुत्ते पाले जाएं उन्हें उत्तम भोजन देकर पुष्ट बनाया जाए उन्हें प्यार से पाला जाए और उन्हें सोने एवं रहने के लिए उत्तम प्रबंध किया जाए भावार्थ ऐसे पाले हुए कुत्ते उत्तम रीति से सुशिक्षित किए जाएं ऐसे सुशिक्षित हों कि वे चोर तस्कर तथा सज्जनों को पहचानें और पहचानकर चोरों एवं तस्करों पर हमला करें तथा सज्जनों की रक्षा करें भावार्थ घर की सुरक्षा के लिए पाले गए कुत्तों को बहादुर बनाने के लिए उन्हें अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उन्हें वन के शक्तिशाली जानवरों से युद्ध करने के लिए छोड़ देना चाहिए भावार्थ नगर का प्रबंध इतना उत्तम हो कि सब लोग रात को आराम से सो सकें कुत्ते भी आराम से सोएं अर्थात नगर में चोर तथा डाकुओं का डर बिल्कुल भी ना रहे ऐसे ही नगर में सब लोग निश्चिंत होकर सो सकते हैं भावार्थ जिस प्रकार एक राजमहल विशाल होने पर भी एक स्थान पर स्थिर रहता है उसी प्रकार बड़े आदमियों का ध्यान भी अपनी सुरक्षा के कार्य में लगा रहे जो बैठा हो जो चलता हो जो देखता हो वे सभी मनुष्य अपने व्यक्तिगत कार्य करते रहने पर भी संगठित होकर रहे भावार्थ अनंत किरणों से युक्त सूर्य द्योलोक रूपी सागर में से उदय होता है तथा सारे विश्व को प्रकाशित करता हुआ सभी लोगों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है और सबको कार्य में नियुक्त करता है दिन भर प्रकाशने के उपरांत जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता है तब सारा दिन काम करके थके हुए प्राणी रात को आराम की नींद लेते हैं भावार्थ राष्ट्र अथवा नगर की सुरक्षा का इतना सुंदर प्रबंध हो कि स्त्रियां आंगन में भी निर्भीक होकर सोएं यात्रा करने वाली स्त्रियां भी मार्ग में अथवा वाहनों में निडर होकर आराम से सोएं स्त्रियां उत्तम गंधों से शरीर को सजाकर रात को उत्तम शैयाओं पर सोएं चतुर्थो नुवाकह शतपंचासन सूक्तम भावार्थ सब मरुत वीर एक ही रुद्र अर्थात शत्रुओं को रुलाने वाले महावीर के आश्रय में रहते हैं वे सब वीर श्रेष्ठ घोड़ों का पालन करते हैं भावार्थ इन मरुत वीरों के रहस्य को इतर लोग नहीं जानते परंतु ये आपस में अत्यंत प्रेम से रहते हैं इसी प्रकार राष्ट्र के वीरों में कितनी ताकत है इस बात को शत्रु राष्ट्र के लोग न जान सकें राष्ट्र के सब वीर आपस में घनिष्ठ प्रेम से रहें भावार्थ ये वीर जब अपने पवित्र साधनों से आपस में मिलते हैं तब वे वीर आपस में आगे बढ़ने हेतु स्पर्धा करते हैं भावार्थ राष्ट्र का बुद्धिमान नेता इन वीरों के कार्यों पर कड़ी दृष्टि रखे तथा इन वीरों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करें भावार्थ जिस राष्ट्र की प्रजा में अच्छे वीर होते हैं वही प्रजा सदा विजयी होती है इसलिए प्रजा मिलकर राष्ट्र में वीरों का निर्माण करें भावार्थ सभी वीर अपने शत्रुओं पर हमला करके उन्हें भगा दें स्वयं सुशोभित रहें तथा अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहें कभी सामर्थ्य कम न होने दें भावार्थ वीरों में प्रभावी सामर्थ्य और सदा टिकने वाला बल चाहिए और उनमें संघ शक्ति भी उत्तम चाहिए भावार्थ वीरों का सामर्थ्य श्रेष्ठ चरित्र वाला और निर्दोष हो वे शत्रुओं पर क्रोध तो करें परंतु उनका यह क्रोध मनन पूर्वक हो अविचार से न हो भावार्थ हमारे वीर जिस बुद्धि एवं शास्त्रों से शत्रुओं के वीरों का विनाश करते हैं वह उनकी बुद्धि एवं शास्त्र अपने ही देशवासियों का विनाश न करें भावार्थ वीरों को सब प्रजाएं अच्छे तथा प्रेम भरे शब्दों से बुलाएं उनका आदर करें तथा उन्हें अच्छे लगने वाले ही कार्य करें अर्थात जनता में वीरों का सम्मान हो भावार्थ वीरों के पास उत्तम शस्त्र हो ये वीर तेजी से शत्रुओं पर हमला करने वाले हों वे अपने शरीरों को सुशोभित करके प्रभावी बनाएं भावार्थ वीरों का आचरण शुद्ध हो वे पवित्र अन्न का सेवन करें स्वयं शुद्ध पवित्र एवं निष्पाप बने सत्य में जीवन से सत्य का व्यवहार करें कभी टेढ़ा व्यवहार न करें भावाक वीरों के शरीरों पर आभूषण रहे तथा वे उनकी शोभा बढ़ाएं उनके शस्त्र बिजली की भांति चमकने वाले तीक्ष्ण हों वे उन शस्त्रों से शत्रुओं पर आघातों की बरसात करें तथा अपनी शक्ति को प्रभावित रीति से दिखाएं भावार्थ वीरों के सामर्थ्य बढ़ते रहें उनका यश भी बढ़ता जाए उनके घर अनेक प्रकार के हितकारी पदार्थों से युक्त हों तथा वे प्रत्येक यज्ञ में जाकर यज्ञ का भाग स्वीकार करें भावार्थ यज्ञ करने वालों को वीरता से परिपूर्ण धन का दान मिलता रहे धन प्राप्त करने के बाद यदि उसकी रक्षा करने लायक शक्ति हमारे अंदर न हो तो वह धन नष्ट हो जाएगा उसे कोई लूट लेगा तथा हम देखते रह जाएंगे इसलिए धन के साथ-साथ शरीर में सामर्थ्य भी हो भावारथ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाने वाले लोग अच्छी प्रकार नहा धोकर सज धजकर जाएं जिस प्रकार राजमहल में रहने वाले लोग सज धजकर और सुंदर बनकर रहते हैं उसी प्रकार सभी राष्ट्रवासी सज धजकर और सुंदर बनकर रहें भावार्थ वीर शत्रु का विनाश करें तथा लोगों को सुखी करें गौ का नाश करता तथा मनुष्य की हत्या करने वाला समाज से दूर किया जाए और मनुष्यों को सुख के लिए हर प्रकार के सुख के साधन जुटाए जाएं भावार्थ सब वीर बलवान वीरयवान तथा पराक्रमी हों लोक दान ऐसा दें जिसका परिणाम अथवा लाभ सब लोगों तक पहुंचे संरक्षण करने वाले वीर उन्नतशील लोगों की सदैव रक्षा करें भावार्थ वीर लोक तरह से कार्य करने वालों को प्रसन्न करने वाले हों अपने प्रभावी सामर्थ्य से बलवान शत्रु को भी विनम्र कर देने वाले हों परंतु जो उनका सम्मान करें ऐसे अपने मित्रों की रक्षा करने वाले हों तथा शत्रुओं से द्वेष करने वाले हों